भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन मृत्यु के पश्चात आतिवाहिक शरीर के द्वारा जीव अन्यत्र जाता है इस मत को विंध्यवास नहीं स्वीकार करते यह कुमारिल ने कहा है इसके अतिरिक्त वार्षगण्य जय शव्योढ़ देवल आदि भी सांख्य के प्रसिद्ध आचार्य थे किंतु किसी का भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है विज्ञान भिक्षु 16वीं सदी में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कहा जाता है कि वर्तमान सांख्य सूत्र और उसका भाष्य सांख्य प्रवचन भाष्य ये दोनों इन्हीं की रचनाएं हैं इन्होंने योग वार्तिक तथा ब्रह्म सूत्र पर विज्ञानामृत भाष्य भी लिखे हैं इनके अतिरिक्त सांख्य सार एवं योगसार भी इन्होंने लिखे हैं यह बहुत स्वतंत्र मत के विद्वान थे यही कारण है कि इनकी व्याख्याओं में बहुत स्वतंत्र है और सांख्य एवं वेदांत के मतों का मिश्रण है इनका मत सांख्य तथा वेदांत दोनों के समन्वय रूप में है इसलिए ज्ञानी विद्वान लोग सांख्य सूत्र को सांख्य परंपरा का प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते ईश्वर कृष्ण का समय ईसा के पूर्व दूसरी सदी कहा जा सकता है पंच सिख के बाद संभव है कि सांख्य के अनेक आचार्य हुए हों किंतु वे प्रसिद्ध नहीं थे उनके बाद सबसे प्रसिद्ध ईश्वर कृष्ण ही हुए इन्होंने तंत्र के आधार पर सांख्य दर्शन पर सांख्यकारिका नाम का एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ लिखा यही ग्रंथ आज भी आदरणीय है इसको पढ़कर कर सांख्य दर्शन का परंपरागत ज्ञान हमें प्राप्त होता है इनको कनक सप्तति सांख्य सप्तति सुवर्ण सप्तति आदि भी लोग कहते हैं इन नामों को देखकर यह निश्चय होता है कि इस ग्रंथ में सत्तर कारिकाएँ थीं किंतु वर्तमान काल में इस ग्रंथ में केवल उनहत्तर कारिकाएँ ही उपलब्ध होती है गौरपाद भाष्य में जो इस ग्रंथ पर प्रायः सबसे प्राचीन उपलब्ध टीका है केवल उनहत्तर ही कारिकाएँ हैं यह गौड़पाद यदि शंकराचार्य के परम गुरु हों तो कहा जा सकता है कि सातवीं सदी के पूर्व ही यह एक कारिका नष्ट हो गई थी परंतु बाद में किसी ने अंत में तीन कारिकाएँ जोड़ दी जिन पर बाचस्पति मिश्र ने अपने टीका तत्व कौमुदी में व्याख्या भी की है वह कौन सी कारिका थी जो नष्ट हो गई इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने मुख्यतः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक में बहुत विचार किया है फिर भी कोई एक मत नहीं है हम भी अपना विचार समय पर कहेंगे सांख्यकारिका की सांख्यकारिका के ऊपर निम्नलिखित व्याख्या मिलती है वृत्ति या माठर यह सबसे प्राचीन है इसका उल्लेख जैनों के अनुयोग द्वार नाम के दूसरी सदी के ग्रंथ में है इन्हें कनिष्ठ का समय समसामयिक लोग मानते हैं परंतु यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है काशी चौखंभा संस्कृत सीरीज के अध्यक्ष ने माठरवृत्ति के नाम से एक टीका प्रकाशित की है यह टीका भिन्न है मुझे तो ऐसी प्रतीत होती है कि यह नवम सदी से पहले की कभी नहीं हो सकती मालूम होता है कि गौड़पादभाष्य के आधार पर बृहद रूप में इसे किसी ने लिखा है दूसरा गौड़पाद भाष्य यह प्राचीनतम टीका मालूम होती है इसमें उनहत्तर कारिकाओं पर भाष्य है शंकराचार्य के परम गुरु का नाम गौड़पाद था ऐसी लोगों की धारणा है ये ही मांडूक की कारिका के संकलिता प्रसिद्ध वेदांती गौड़पाद हैं ये दोनों एक हैं अथवा भिन्न इसका निर्णय करना कठिन है एक तो सांख्याचार्य हैं दूसरे वेदांताचार्य लेख शैली भिन्न है ज्ञान का स्तर भी भिन्न है परंतु शास्त्र भी तो भिन्न स्तर का है इसलिए लेखन शैली में भी भेद होनी स्वाभाविक है फिर भी निर्णय करना कठिन है इन्होंने अपने भाष्य में दो स्थलों पर सांख्य के वास्तविक सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिसमें सांख्य के स्वरूप का कुछ भी हो जाता है किंतु अन्यत्रकी तो भी व्याख्या बहुत संतोषजनक नहीं मालूम होती तीसरा जय मंगला यद्यपि इस के संपादक डॉक्टर हरदत्त शर्मा ने कहा है कि इसकी रचयिता शंकराचार्य किंतु यह विश्वसनीय नहीं मालूम होता प्राय इसकी रचयिता कोई बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम शंकरार्य था जिन्होंने इस के प्रारंभ में बुद्ध को मंगलाचरण में प्रणाम किया है मालूम होता है कि किसी ने इसमें पूर्व लेखक की त्रुटि समझकर कर चा जोड़ दिया है किंतु यह ठीक नहीं है हमारे गुरुवर महामहोपाध्याय डॉक्टर श्री गोपीनाथ कविराज ने भी इस ग्रंथ की भूमिका में यही बात लिखी है इस टीका का समय वाचस्पति मिस्र के पूर्व ही कहा जा सकता है